का वो मिथ्या है भाई यही सत्य है रोज हमको वही जगह दिखता है वही दिखेगा वही पुस्तक वही कपड़ा वही सब है इसी प्रकार से जब आप जो के दृष्टा है का और तो हो जाएगा ना तब तो भी नहीं होगा स्वप्न दृष्टा के लिए स्वप्न सत्य है और उससे भिन्न भिन्न जागृत का दृष्टा होता है जागृत सत्य होगा दोनों ही सत्य हो जाता लेकिन जो स्वप्न का दृष्टा था वही जागृत में दृष्टा बन जाता है अतएव एक दृष्टा के नाते दोनों को देख रहा है दोनों को, दोनों को एक के पीछे से दूसरे में अधिक का देखते हुए जागृत अनुभव कर रहा है वही दृष्टा जिस दिन भ्रम को अनुभव कर लेता है तो वो कहेगा अरे ये तो मिथ्या है वो सत्य इसलिए जो सत्यता जागृत में आया हुआ है वो स्वप्न सापेक्ष है स्वप्न सत्यता जागृत में है वास्तव स्वतंत्र सत्ता उसकी सत्यता नहीं है किसी को समझाने के लिए कह रहे हैं कह दिया। की दृष्टि से ही जागरदम सब इस नीचे अनुमान मिल देवदत्त जागरदम मिथ्या देवदत्त दृष्टि दत्ता देवदत्त स्वप्न अनुमान दिया अच्छा देखिए इत असतम जागृत वस्तु रहो इसलिए भी जागृत वस्तुओं का आपको असत सम्मान नहीं होगा केवल जागृत जागृत जागृत मैं जागृत जागर पदार्थों के सम्मान ही क्या क्या प्रजेका ग्रहणात्म ने ग्राह ग्राहक दृष्ट दृश्य भाव से आपने स्वप्न में सकल पदार्थों को देखा है स्वप्न से तागृतम अस्य स्वप्न सप्न तद हेतु हो इसे तार जागृति है कारण जिसका उस स्वप्न को कहते हैं क्या तद्धेतु हेतु होने जागृत कार्य निश्चित अर्थात तो स्वप्न को जागृत कार्य करके सभी मानते हैं तद हेतु मैंने जागृत है कारण जिसका ऐसा यह कार्य है अर्थात का कार्य होने से तप्रदृश तो एव स्वप्रदा तो का दृष्टि से ही न जागृत नाम दूसरों की दृष्टि से नहीं जैसे विद्यमान श्वप्र के लिए स्वप्न क्या था याप काल पर स्वप्र चल रहा है तवत काल पर स्वप्र सदार्थ सत्य था स्वप्न में स्वप्र काल में विद्यमान स्वप्न दृष्टा के लिए कोई भी वस्तु वहां पर असत्य नहीं सब कुछ वहां पर सत्य ही है हाँ वहां पर रजत देख लिया स्वप्न में भी उसने रजत उसके लिए क्या हो जाएगा सत्य रहेगा जागृत के समान सब कुछ होगा मैंने जिस प्रकार से जागृत में यथार्थ यथार्थ सकल अनुभूति करता है उसी प्रकार स्वप्न में भी यथार्थ यथार्थ सकल अनुभूति कर लेता है इसलिए कहते हैं यथार्थ एस साधारण विद्यमान वस्तुपत अवभाषित है साधारण और विद्यमान वस्तु के समान अनुभव करता है तथा तब कारण इसी प्रकार कुछ स्वप्न का कारण होने से इस जागरण को भी साधारण विद्यमान वस्तु अवभाष मान हम साधारण विद्यमान वस्तु के समान अवभासित होता है मानना पड़ेगा न तो साधारण विद्यमान वस्तु स्वप्रवधे अभिप्राय साधारण विद्यमान वस्तु जो है वस्तु सब्रमत ही है ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है इसलिए दो नंबर टिप्पण दे रहा होगा जागरणित और एक नंबर यथा सप्री सती प्रमा पर ही बाध्यत्व बाध्य स्वप्नेशु धानेशेषा कार्य कारण मिथ्यात्व तत्व समव्याप्त कार्य और तो कारण दोनों में मिथ्यात्व क्या है समव्याप्ति है सर्वसाधारण न्याधि स्वप्न एवं सर्व समाधान भाव सर्वसाधारण न्याधि का भान होने के बावजूद भी मिथ्यात्व का निश्चय केवल स्वप्न में होता जागृत में मिथ्यात्व निश्चय होता नहीं स्वप्न से जागृत में आते हो तो उस स्वप्न की मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है जागृत स्वप्न में जाते हो तो स्वप्न में जाने के बाद वहाँ स्वप्न में रहते वक्त जागृत की विख्यात निश्चय नहीं होता यदि ऐसे हो जाए तो बस काम बन जाएगा स्वप्न में जैसे गए और जागृत मिथ्या हो जाए जागृत मिथ्या हो जाए फिर तो काम बन गया आपका। ये स्वप्न में जैसे जागृत में आते हैं तो स्वप्न में क्या हो जाता है तो उसके साथ को कोई मोह, कुछ भी नहीं कोई आसक्ति नहीं होता स्वप्न में किसी भी चीज के प्रति आपके अंदर आसक्ति होती है क्या बिल्कुल ही नहीं ऐसे भूल जाते हैं की बस बड़ा आश्चर्य होता है और यदि स्वप्न में जो जागृत मित् हो जाता तो जागृत तो वैसे ही त्याग त्याग मोमता नहीं होता कुछ भी नहीं होता मुक्त हो जाता यही विचित्र माया का खेल है उसके लिए कहते कसरत करो तब होगा ऐसे नहीं होगा सपने की मिथ्या तो जागृत में आते पर आसानी से हो जाता है ना वैसे जो है जागृत की मिथ्या तो आसानी से नहीं हो इसलिए कहते हैं की देखो न तो साधारण विद्यमान वक्त साधारण है विद्यमान वस्तु है के समान जागृत में भी सब कुछ है न तुम सुप्रवे प्राय कहीं सबको सुप्रवत नहीं हो जाता यहाँ पर आने के बाद थोड़ा गड़बड़ तो जा जा हो जाता है यहाँ ते सत्य पकड़ लेते जागृत की वस्तुओं यह करवत ये तब होगा अभी नहीं न स्वप्न का जागृत वस्तु ना न सुप्रवत अवस्तु तो स्वप्न का कारण होने के बावजूद भी जागृत वस्तुओं को स्वप्न समान मिथ्या न और कहता है, कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा उत्पाद से प्रतिबुद्धत्म सर्व उदाह नंचना उत्पाद उत्पादस्य प्रसिद्धता उत्पाद से प्रसिद्धता बड़े हमने बहुत प्रकार से विचार करके उत्पत्ति असंभव है ये सिद्ध कर दिया, आज से उत्पत्ति नहीं होगा जन से जन की उत्पत्ति नहीं कर पाए बीजा दृष्टान लिया आपने वो भी नहीं हो पाया किसी भी प्रकार से उत्पत्ति को आप सिद्ध नहीं कर सकते बात हम कर चुके है कर सारा जगत आज है कह दिया जाता है इसे हम क्या कहते हैं यह सम्पूर्ण प्रपंच अजन्मा दिया जाता है नूतात् कथं चल क्यूँकी जो है सद वस्तु से असद वस्तु का सुशृंगारी उत्पत्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है भूतात्म है सद वस्तु से अभूत समय असद वस्तु उनका संभव उत्पत्ति निकल किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता है अत्यंत चलो ही स्वप्न जागरतंत स्थिरम लक्ष्य शिकार करते हैं। देखो पूर्व पक्ष को विस्तृत विवेचन करते हुए क्यों ऐसे करता है वो स्वप्र के समान जागरूक क्या नहीं है क्यों क्योंकि खत्म हो जाता है बाद तो में कुछ मान लो एक ही सत्र को पचास बार रिपीट भी हो जाए तो भी क्या हुआ वस्तु सत्य हो जाएगा क्यों तो मैंने पचास बार वही देखा जब वो वस्तु सत्य हो तभी तो पचास बार दिखाई दिया ऐसा आप कभी नहीं कहेंगे चल बार भी दिखाई दे तो आग ही कहेंगे भाई वो तो का माल वही है मिथ्या ही रहेगा वो तो कभी सच नहीं हो सकता तो हो गया। लो बोलते लोग होते बहुत दिनों से वही स्वर देखते देखते देखते संस्कार बनाया जागृत में चिंतन जो करते भाई तो स्वप्न में जाता जाता है करते, करते करते करते कभी कभी सच हो जाता है, तो कहते हमारा स्वप्न सच हो गया सच स्वर कभी सच हो नहीं सकता जो आपने वहाँ देखा था वो संकेत था यह आपके प्रयासों से जो सच होना था घटना उसका संकेत पूर्व में हो जाता है स्वप्न में तत्व करके सूत्र ही है आपका ब्रह्म सूत्र स्वप्र को आत्यंत मिथ्या नहीं मानते इसीलिए क्योंकि अगर स्वप्न का भी अधिष्ठान कौन है सत्य भ्रमित तो है इसे कभी कभी स्वप्न में भी वो सत्यांश के प्रभाव आ जाता है कोई ना कोई तत्व ऐसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को सत्य घटनाओं को दिखा देता है कई बार होता है ऐसे कईयों को हो जाता है डिपेंड ऑन हो, निर्भर होता है व्यक्ति की अपनी अंतर शुद्धि के ऊपर निर्भर है में एक बात दिखाई दे जो भविष्य में हो जाने वाला है तीसरे कहते यहां पर देखो फिर भी अत्यंत चले इस स्वप्न जागृत तो स्थिर है और जागृत तो स्थिर देखा जाता है सत्यम एवं सिद्धांति जब जवाब देता है ठीक कहा देव ऐसा किसको होता है अविवेक नाम शाख अविवे जय मानता है वही स्वप्न है और जागरूक को सत्य मानता है ये तो का मामला है विवेक के नाम तो नक का सचित उत्पाद प्रसिद्ध हो और जो विवेक की है वास्तविक मांडिक को जिसने पचारा, पचा रहा है, पचा, है उसके दृष्टिकोण में जगत तो पैदा ही नहीं हुआ तो सत्य क्या होगा कोई चीज पैदा हुआ हो तब न उस चीज को हम सत्य माने कभी विवेक की दृष्टि में तो न कश्चित वस्तु उत्पाद प्रसिद्ध किसी भी वस्तु का उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं है अप्रसिद्धता तो अप्रसिद्धा उत्पाद जिसलिए उत्पाद माने उत्पत्ति के अप्रसिद्धि होने के कारण से आत सर्वम इत्यादि जो हम कह देते है इसी अजम सर्वम उदारतम आतव सर्वम अजम सर्वम ये सब हम लोग खम ब्रह्म ये सब कह रहे हैं लेकिन वास्तव में सर्वम है ही नहीं तो सर्वम ब्रह्म क्या कहो सर्वम तो है ही नहीं ये भी के एक विवेकियों की एक सर्वम खल ब्रह्म पहले ईशावा में विचार करते तो बता चुका था पहले मान के चलो भाई मैं हूँ और मेरे से सारे जीव हैं अनंत जीव हैं सब अपना सुरख तो भोगने वाले है लेकिन सभी के अंदर भगवान सबसे पहला स्टेज है अपने अहंकार को तोड़ने और वह राज विवेक जगाने का रास्ता है सभी में आत्मा को बालोस में भगवान ही। अब किससे करोगे ये मान के चलो मैं द्वेष करूंगा तो इसके अंदर भगवान में राज। अभी आएगा गीताजी में भी कहेंगे ना सभी आ हो, जा, जा चुका है सभी के अंदर वाला रहने वाला मेरे के साथ ये क्या कर रहे है द्वेश कर रहे हैं स्वयं में रहने वाले को और कर्म में भी रहने वाले मुझको ये द्वेष करते है आखिर संपत्ति में आया था हम पर देख स्व परदेश दोनों लेना स्वेह और परदेह में सभी देह में मेरे साथ यह न्यायाय कर इसलिए आपके अंदर यदि भावना बन जाए नहीं सभी में भगवान है सरस भगवान अस्ति वैसे आत्मा अस्थि ये चीजें निश्चय कर आप के अंदर राग अद्वेष और अहंग अपने आप खत्म ये पहला सीधी सरसविन आत्मा अस्थि या भगवान अस्थि से मान लिया फिर उससे ऊपर उठे आप सर्व आत्मनी अस्थि करो ये सब कुछ आत्मा में है आत्मा सब में है नहीं ये तो निम्न गोटि का था शुरू में विवेक वगैरा के पाने के लिए अहंकार को तोड़ने के लिए सर्वस्मिन आत्मा स्थिति अब सर्वम आत्मी अस्थि दूसरा स्टीज हो जाता है सब कुछ आत्मा में है कभी आत्मा और बार आधार आधे भाव दे रहे हो इससे ऊपर उठोग सर्वम आत्मा ही अस्थि दो सब कुछ आत्मा ही है यथ स्वाद अहमेव आत्मा लास्ट में सब कुछ आत्मा ही तो मैं भी तो आत्मा ही हूं मैं तो अलग हो गया फिर अतएव ब्रह्मास्म बोध हो जाएगा ये मुख्य चार स्टेज है आपका सर्वस्विन आत्मा सर्वंच सरे एव आत्मा अहमेव आत्मा वो अहमेव आत्मा, तो आत्मा। अभे है ना हम कोई जीव नहीं है यहाँ पर आत्मा कोई आम शब्द से कहा जा रहा है शुद्ध रूप को लेकर पंचशी में इसलिए भी तीन प्रकार का वर्णन नहीं आया शुद्ध आम की बात हो रहा है वह शुद्ध को लेकर इसलिए कहते हैं यह सर्वम अजम सर्वम उदाहरतम वेदांतेश वे तो में सर्वम अजम सर्वम आत्मा ऐसे कह दिया जाता है सब आयाद्रोवेश्वर की प्रमाण यदि मन्य से जागरदात सतो असत्य स्वप्न हो जाता और जो तुम मानते हो सत्य जागृत से असत्य स्वप्न हो गया तुम्हारी भ्रांति है सत्य से असत्य उसे अवश्य मानना पड़ेगा स्वप्न असत्य है तो जागृत हो गया सकता क्यूँकी यद्यपि यद्यपि मन्य से ये जो आप मानते हो क्या जागृत सतो सत्य जागृत से असत स्वप्न हो जाए तो ये असर स्वप्न की उत्पत्ति होती है करके तह आपकी मान्यता गलत है क्यों न भूत आज विद्यमान अभूत संभव अस्थित लोग जो कोई विद्यमान सद्वस्तु है उससे कोई असद अभूत वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती लोग में देखा नहीं गया नहीं असतान आदित श्रष्टि किसी भी प्रकार से असत आदि पदार्थों के उत्पत्ति किसी भी से होता हुआ नहीं देखा गया है कहते तो था था जागृत का कार्य है और अब फिर पलट गए कैसे वे जानती हो न उत्तम तो यही स्वप्न जागृत कार्य में थी चल खत्म उत्पादक प्रसिद्ध इच्छेते आपने खुद कहा था अभी स्वप्न जागृत कार्य और आप कहा कैसे उत्पन्न होगा सबसे असत कैसे उत्पन्न होगा ऐसा कर उसके उत्पत्ति का खंडन कर रहे हो। ये तो ठीक नहीं तो रहे भाई सिद्धांत सुनो सुनो मत। हम जो कह रहे हैं उसके समझो तुम्हारे ये से है से का का। हम तुम्हारे ऐसे नहीं कर रहे लेकिन सत्य जागृत से असत्य स्वप्न कार्य पैदा हमने कहा होगा हमने इतना जरूर कहा स्वप्न जागृत कार्य है ये तो नहीं सत्य है जागृत सत्य है इधर सब जागर का कार्य असत स्वप्न ये हमने नहीं कहा है हमने जरूर कहा जागर का, इन ये तो पूछो सपना सब जरूर है इन क्या कारण जागरण सत्य है क्या ये हम सब तो पूछे हैं नहीं और अपना ले लिए सत जागृत असत कार्य उत्पन्न हो गया करके सुनिए असत जागृत दृष्टा स्वप्ने तन्मय असत स्वप्रे दृष्टा छ इतना ही फरक है स्वप्र और जागृत ये अज्ञान की महिमा है क्या असत जागृते जीव जागृत काल में रज सर्ग समान कल्पित असत पदार्थों को ही देख रहा है जागृत काल में असत को ही देख रहा है कहीं बस विक नहीं हो पाता का। ही असत काल इतना ही अंतर और स्वप्न में भी असत ही देख रहा था उस काल में उसको सत्रुपे नहीं ग्रहण किया जगने के बाद करके कर लिया। उसका जागरण को ही देख रहा है में दोष कारण असत को शत्रु जैसे ग्रहण किया था वैसे यहाँ पर अविद्याण से असत को सतरुपये ग्रहण करता लेकिन ये भी कभी न कभी जैसे स्वप्न को असत्य में जो सत्य हुआ था उसको वास्तविक असत्य स्वरूप उसका ग्रहण हो गया असत्य में जो में ग्रहण कर रहा हूँ इन सत को भी आप असत करके वास्तविक रूप कर लेंगे तो इसमें केवल असत्य में सत्यता जो आपके जो अकस्व तत् बुद्धि यह अध्यास वर्षा इस स्वप्न और जागृत अंतर बताने जा रहे हैं जागृत भी असत दृष्टवा जागृत में जरूर आपने असत्य देखा है तभी तो स्वप्न ने ही असत को देखा यदि आप जागृत सत्य को देखे होते और जागृत पदार्थ सत्य होते और जागृत किए होते तो उसका कार्य होता है वहां अपने असत का अनुभव कर लिया इसे ज्ञापन हो गया जागृत क्या अनुभव कर रहे हैं असत को ही देखा है जागृते असत दृष्टवा जागृत क्या देखा है असत को देखा है और उसी के संस्कार को लेकर के स्वपने तमय पश्यती असन्मय पदार्थों को ही देखता है असतमय पदार्थों को ही वो देखता है तब संस्कार संस्कारित होने के नाते जो है वह भी असत पदार्थों को ही देखा है असत स्वप्न दृष्ट प्रतिबुद्धो न पश्यती स्वप्ने भी असत दृष्टि लेकिन सत्र में आपने क्या हुआ असत को देखा और प्रतिबुद्ध हो उन असत पदार्थों नहीं देखते हो इतना ही फर्क है जागृत कर में जागृत सत्र अंतर है ना सत्र में असत्य को देखा और जागृत में आए तो वो असत यहाँ नहीं मिला लेकिन जागृत भी अपने असत को देखा तो फिर सप्र में जाने के बाद जागृत के अभाव अनुभूति नहीं होता यही अंतर सप्र में असत्य ग्रहण कर रहा हूं जागृत के अभाव को ग्रहण कर रहा हूँ क्या जागृत के असत को ग्रहण कर रहा हूँ क्या जैसे जागृत में आने के बाद स्वप्न के वास्तविक स्वरूप था उसको अपने ग्रहण कर लिया पहले से वास्तव है लेकिन तो काल में सद्रुपित था और जागृत में आने के बाद उसके वास्तविक स्वरूप रूप उसको ग्रहण कर लिए जागृत भी असत है लेकिन सद्रुपण में अनुभव कर रहा हूँ उसे संस्कार को लेकर स्वप्न में असत को देखा लेकिन वहां जाने के बाद इस जागृत के असत को ग्रहण नहीं कर पाते है यही अंतर है भाषिकार स्पष्ट कर मिश्रण हुई थी तथा कार्य कार्यकारण भाव यदा कार्य अस्मा प्रतोत्था यथा कार्यकार जिस प्रकार का कार भाव हम कथन करना चाह रहे हैं उस चीज को सभी प्रकार से सुनिए असत्यमान सब वस्तु जागृत दृष्टा वज्ञ समान एक घटपट आदि वस्तुओं को भी वास्तव में क्या है असत्य है अविद्यमान है ऐसे वस्तुओं को जागृत अनुभव किया है अतएव तद भाव भावित सन तनमय असत पदार्थों के संस्कार से संस्कारित होकर के स्वप्न जागर ग्रह ग्राहक रूपेण विकल्प स्वप्न जाकर के जागरण के समान ग्रह ग्राहक रूप से विकल्पों को बनाता हुआ वो अनुभव करता है ब्रह्म विषय वस्तु समूह को देख रहा है विकल्प भ्रांति तो का विषय क्योंकि जैसा वस्तु आपने देखा वैसे वस्तु को तो वहां भी देखोगे यहाँ असत पदार्थ नहीं देखे होते घटपट को असत रूपे ग्रहण नहीं किए होते पर भी तो तो नहीं होना चाहिए था, हो रहा है, भले को करके। ही इसलिए असत्य वस्तुओं को स्वप्न में देखने के बाद असत वस्तुओं को जागृत में देखने के बाद स्वप्न में गया तो असत को ही देखा लेकिन असत को स्वप्न में देखकर कर जागृत के आने में आने के बाद जागृत असत को ग्रहण नहीं करता इसे तो यहाँ से वहां जाता है तो असत ग्रहण कर लेता है वहां से यहाँ आता है तो असत ग्रहण नहीं करता यह अविद्या महिमा वो तो कहा स्वप्ने पे कर स्वप्ने असत दृष्टा स्वप्न क्या देगा असत को देखा तेन प्रतिबुद्धो नपश्य विकल्प जगने के बाद उस प्रकार के तो भ्रम पे रहा विकल्प पड़ता हुआ देखता नहीं है छ शब्दा तथा जागृत भी दृष्टि स्वप्न न पश्चात कदाचि कभी कभी ऐसा भी होता है कार्य का कारण जान करके कभी कभी कर जागृत में न देख लो सुखे जागृत भी दृष्टि स्वप्न न पश्चे कदा कभी कभी ऐसा भी कभी नहीं देखा है और देखा हुआ चीज को वो हाथ नहीं देख रहा है अन्य चीज ही देख रहे जागृत जो नहीं देख करके उस चीज को अपने सपन में नहीं देखा तो क्या स्वप्र में अन्य चीज को देखा जो जागृत नहीं देखा था करके कि जो तो में उसमें गड़बड़ा जाएगा ना इसे ब्रह्म सूत्र को ध्यान रखते भाजकर यहाँ पर वो बीज को दिया की कही कहीं कहीं स्वप्रे भविष्य का सूचक होता है भविष्य का भी जागृत अंधे हुआ नहीं तो स्वप्न में कैसे आ गए अब जागृत जो देखा हुआ था उससे भिन को अपने स्वप्न में देख लिया ना जो जागृत में भविष्य में आने वाला है अभी आया हुआ है नहीं वो उसको अभी से दे दिया स्वप्न में उन चीजों को ध्यान देते हुए करे चब्दा तथा जागृत करता जागृत न तो परमार्थ से कृतवा इस दृष्टिकोण से हम कार केवल जागृत को स्वप्न का कारण इस दृष्टिकोण से नहीं जैसे तुम समझ रहे हो की जागृत सत्य है वह सत्य है इस भाव से हमने जागृत का कारण माना नहीं है जाड़ पे जो हम कारण मान रहे हैं वो असदृष्टि से ही माना जा रहा है सदृष्टि से नहीं नमार्थ से परमार्थ करके हमने कारण स्वीकार नहीं किया अब जितने भी कार्य को खत्म करने के लिए कहते रहते हैं ना सदेतुकम असत सद सदेतुक तथा सत्य सदेतुक ना सदेतुक सत्य असत्य कारण से कोई असत्य कार्य पैदा हो ऐसा भी नहीं होता वंध्या पुत्र से वंध्या पुत्र पैदा हो गया ऐसा कभी नहीं हो सकता है एक कपुष में ऐसी बीज हो गया और उस बीज से फिर दूसरा कपुस्प पैदा हो गए ऐसा नहीं होता कहीं असत्य कारण से असत्य कार्य उत्पत्ति नहीं चार ही सब विकल्प है ना असत्य असत्य उत्पत्ति असत से सत्य उत्पत्ति सत्य सद उत्पत्ति सत से असद उत्पत्ति चार के अलावा कोई पांच तो बनी ही नहीं निकल चारों को खंडन कर रहे हैं असत का असत्य हेतु इसी सदु कम तथा कने असत हेतु से सदुत्पत्ति ये भी नहीं हो सकता नहीं तो वंद पुत्र से सत्य पुत्र पैदा हो जाएगा व्याया पुत्र से भी सच्चा बेटा पैदा हो जाएगा ये समस्या हो जाएगा इसलिए असत से सद भी नहीं कर सकते आप चलते सत सत्य माना सच हेतु कम नाश थी सत से सद भी नहीं हो सकती तेरे बोल चुके हैं आज से भी कोई उत्पन्न हो जाए वो भी आज हो जाएगा समस्या खड़ा हो जाएगा ना नाश हो जाएगा कारी भी क्योंकि उसका धर्म आना है, है वो उसे उत्पन्न कार्य भी नित्य सत्य हो जाएगा वह कार्यवास इसलिए सत्य सद उत्पत्ति भी नहीं कहा जा सकता चलो भाई फिर सबसे असत्य उत्पत्ति मान लो तो वो भी असंभव है वह असम ने तो वंद्या पुत्रा की उत्पत्ति मानना पड़ेगा किसी वंद्या माता से ये कहेंगे सद हेतु कम असत पुता से असत की उत्पत्ति कैसे कह सकते हो मैं चारों विकल्प खत्म कर दिए कार्यकाल भाव ही संभव नहीं है तो तक उत्पत्ति की कथा कैसे करोगे किसी भी प्रकार के कार्यकार्भव हो तब न किस चीज की उत्पत्ति का व्यवहार होगा जब चारों प्रकार के कार्यकार उत्पत्ति की कथा ही मिथ्या है परमार्थ दस्तुना तो पर दे तो तो तो के प्रकार दृष्टिया विचार करके देखिए आप वस्तुना कस व कार्य का न उपदे किसी भी प्रकार से किसी भी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ कार्यकारण भाव की व्यवस्था कोई दे ही नहीं सकता कथम क्यों सकते है जी कहते है ना दे असत्य शश विषाणादि हेतु कारण यसे असतय खुसुमादे कहते हैं है नश विषाणादि हेतु कारण यस असत हेतु की व्याख्या कर रहे हैं असत तो बने शादी वह हेतु मैं कारण जिसका ऐसा कहते हैं असध्यतुकम कौन है वो असत्य पदार्थ तो नहीं हो सकता ख कुसुमादे है तत्कम असत नी विद्यते है इसलिए निश्चय हो गया ऐसा खुश खुष्पादि जो चीज होते हैं वे असत तो हैं और वो किसी अन्य असत हेतु ऐसी उत्पन्न भी नहीं कहे जा सकते घट आदि वस्तु असत हेतु तुम शिष्य विषाण आदि कार्य नाती जिसका असत मानते हो जो घटपट वस्तु है ये भी किसी असत कारण से अर्थात शिष्य आदि रूपा असत वस्तुओं का कार्य है ये घटपट ऐसा भी आप कह सकते शिशु विषाण से खपोपादियों से कोई कार्य उत्पत्ति नहीं होती तथा विद्यमान घटा दी विद्यमान घटा दी वंत्र कार्य की एक घर से दोष पहले विचार कर चुके हैं इसलिए कहते हैं की भाई क्या सत्य बने विद्यमान जो घटा दी उसके द्वारा विद्यमान घटा दी वस्तंत्र कार्य विद्यमान घटा दी वस्तंत्र कार्य की उत्पत्ति नाश और चलो सतकार से असत को माल सत्म असत को संभव कार्य असत्य नाम का वस्तु कैसे कर सकते हो नशि क्या हो जाएगा श्री पैदा होने लग जायेंगे न चा कार्य का चतुष कोटि से अधिक कोई पंचम कोटि कार्य का कल्पना कोई कर नहीं सकता शक्य होगा कल्प कह दिया कल्पना ही कोई नहीं कर सकता है नहीं और कल्पना अभी नहीं कर सकोगे अत तो विवेक के नाम असिद्ध कार्यक्रण भाव का अभिप्राय इसीलिए विवेकियों का दृष्टिकोण से किसी भी वस्तु का भाव ही अप्रसिद्ध है ये इसका अभिप्राय है अच्छा जगत उत्पन्नी नहीं हुआ तो जागरूक सत्य है सतर सत्य है ये का जो सकता है तीसरे जागृत भी असत्य है ये सिद्ध हुआ तो वास्तव में जागृत और सब्र प्रसर कार्यकार सिद्ध नहीं हो सकता है। ये विचार चल रहा है उसी में बात और दे रहे हैं। जाग्रत, तथा बेहतर अचिंत धर्म तीश्यपरिया जाग्रत। जैसे मनुष्य भ्रांति से जाग्रत काल में रज सर्पाली अचिंत्य पुरात्या अथार्थ के समान परमार्ग के समान अनुभव करता है ग्रहण करता है जागृत भी भी के कारण से अचिंत्य जिसका नहीं हो सकता का ऐसे पदार्थों को भी यथार्थ रूपे न ग्रहण कर लेता है और भयभीत होता है दुखी होता है तथा सपने भी विपरिया इसी प्रकार स्वप्न में भी भ्रांति के कारण से भी क्या कर रहा है धर्म स्तर तो सप्रकालीन पदार्थों को स्वप्न में ही सत्य रूप देखता है और ये सब जागरूक संस्कारों से उत्पन्न हुए हैं ऐसा मान लेता है वास्तव में वे जागृत से उत्पन्न हुए नहीं होते जागरूक स्वप्रय कार और भी कार्यक्रण भाव आशंका पुनः जागृत और स्वप्न ये दोनों कैसे है दोनों ही असत्य असतो हो दोनों ही मिथ्या है उनकी भी परस्पर कोई भाव की आशंका कर रहा है उसे दूर करने के लिए कर तो अपने ना हो, दूर करते हुए कहा जिस प्रकार से जागृत जागृत जागृत अवस्था में अचिंतियान भावान अशक्ति चिंतनी जिसकी जो है विचार किया ना जा सके ऐसी जो बादियों को रजूसो भूतवत्मार्गनि विकल्प परमार्ग के समान सत्य करके के सत्य के समान वह ग्रहण करता है विकल्प ज्ञान बना लेता है और कश्चित को तो यथा जागृत कश्चित बना लेता है तथा स्वप्न है साथ स्वप्न में भी अविवेक की वजह से अविद्या भ्रांति की वजह से क्या कर रहा है हस्त्यावा हाथी धर्मों को देखते हुए तो ऐसा नहीं विकल्प का मतलब है विकल्प आकार वृत्ति विकल्प वृत्ति का निद्रा विकल्प पंचवृत्तया प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा समृदय पंचवृत्तया प्रमाण से शुरू हुआ तो उसी पर्याय विपर्य देखता है अन्य अवस्था में जागृता उत्पाद माना दर्थ जागृत उत्पन्न होते हुए उसे वह नहीं देखता जीगा दस्यता प्रमाण है शंका कर सकता है ब्रह्म सूत्र के आधार पर जन्मादी आश्चर्य जगत हो यथा इस जगत का जिससे जन्मवादी होता है वो ब्रह्म है सबसे जन्म मान लिया और कैसे कहते हो नहीं होता है किसी आशंका को दूर करने के लिए कि नहीं, नहीं वह आश्चर्य उसकी उत्पत्ति नहीं है उत्पत्ति क्यों कहा आपने ये आश्चर्य खाए नहीं क्यों हमको भ्रांति में डाल रहे हो बोलते ही नहीं निमंत्रों को अच्छा बात से ही आपका कहना उत्तम कार्य का विषय नहीं समाचारात जातिस्तु समाचार जगत उत्तम भी नहीं हुआ इस बात को सुनकर घबराने वाले जो होते हैं जिनको ये बात पछता नहीं है और ये मान के चल रहे उपलम्बात अरे हमारे इंद्रियों को गठपट उपलब्ध हो रहा है अनुभव में आ रहा है आप कैसे मिथ्या कह दे रहे हो हम नहीं मानेंगे इसको मिथ्या ऐसे कहने वाले लोग और समाचार पत्र से नहीं क्या समाचार आचार वर्णाश्रम गाचारा का विधि विधान में देख रहा हूँ सारी व्यवस्था चल रही है संसार में तो कैसे आप कहते हो संसार उत्पन्न ही नहीं हुआ मिथ्या है ठीक तो है अस्त वस्तु इन दो हेतुओं के आधार पर भाई जगत अस्थि ऐसे वादी जो होते हैं उन लोगों के लिए ही बुद्ध ही जाति स्वेश विद्वान ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा द्वैतवादी विद्वानों के द्वारा जन्म का जगत वित्पत्ति का उपदेश देश उपदेशा उपदेश दिया गया था और एक हेतु तो दिया उसमें अजाति सदाम सदा तो अस्थि वस्तु तो कहते हैं वस्तु अस्थि मानने वाले लोग कहते हैं उनको आजाति के बारे में सुनकर करके बड़ा त्रास होता बड़ा कष्ट होता है, है। अजन्म है जगत का जन्मी नहीं हुआ है तुम्हारा भी जन्मी नहीं हुआ है तुम भ्रांति हो बात वो घबरा जाते होते हैं ऐसे कैसे होगा अरे हमारी माँ है हमारे बाप है हमारे भाई बहन है क्योंकि तुम, तुम उत्पन्न नहीं हुए हो कौन माँ कौन बाप सब बकवास है कैसे मान लेगा कोई ये नहीं। आम आदमी जो भी व्यक्ति है मंद मध्यम अधिकारी ये बात तो स्वीकार नहीं कर सकता कह नहीं हम अमुक को उत्पन्न है अमुक गोत्र उत्पन्न है हम ब्राह्मण है वही है कैसे नहीं हुए ऐसे कहने वालों के लिए ही चतो आयुमानी भूतानी जयंती जाता जीवन उपदेश देना पड़ा उत्तम तो अधिकारी के लिए नहीं है मध्यमाधिकारी उनके लिए जो की कार्य कांड के अधीन कार है जो विधि निषेध के अधीन है और बाह्य इंद्रियों के द्वारा अविवेक के कारण से इंद्रियों के द्वारा गृहित वस्तु में सत्य सत्यत्व जो मान रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ही जन्म आदि का उपदेश दिया गया है उपदिष्ठा तृतीय पाल पहले यहाँ पे, पे बुद्ध ही मैंने अद्वैत वादी जाति ही, ही। मैने जन्म का देशीता मैंने उपदिष्ठा उपदेश दिया गया है अद्वैत वादी विद्वानों द्वार के द्वारा भी इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का उपदेश दिया गया है श्रुतियों में पिता यह जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के बारे में कथन किया और ब्रह्म सूत्रकार तो उसको समर्थन भी दिया जनमार्यस्य सूत्र के द्वारा ब्रह्म लक्षण बना रहे हैं तो ये सब उपदेश क्यों भी जो इस प्रकार का उपदेश है वो उपलब्ध नीति उपलम्ब उपलब्धात उपलब्ध है आकाशवादी प्रपंच है आकाशवादी प्रपंची उपलब्धि जिन जिन लोगों को हो रहा है जिसका इच्छे दिखाई दे रहा है उपलब्धि हो रही है और ये मान रहा है कि मैं हूँ और मेरे से लगे आकाश है दिशा है घटपटाली संसार है ऐसे जिसको उपलब्धि हो रहा है उसके लिए है। और समाचारात वर्णाश्रम धर्म समाचार वर्ण आश्रम आदि धर्मों का समय प्रकार का आचरण करता हुआ देखने को मिलता है विधि के अधीन है लोग कार्य स्पष्टी का जन्मोपदिशता मंद विवेकी शु विवेक का द्रढ़ियों पायित्र मंद विवेकियों में विवेकों को दृढ़ करने के लिए यही उपाय है जन्मादि का कथन करना संख्या तब कहते हैं है, तो तो है तो माध्यम से अस्थि वस्तु नाम मन अस्थि वस्तु भाव भाव है ऐसी जो मान रहे कि तिवनशीला नाम इस प्रकार से कथन करने वाले दृढ़ाग्रहता दृढ़ उनका जगत में श्रद्धा श्रुति विस्तृति कर्मकांड उपासना कांड में श्रद्धा भी रख रहे हैं वो नाम मंदिर की है सत में श्रद्धा भी रख रहे हैं लेकिन विवेक अभी उनका परिपक्व नहीं है इधर जगत सत्य मान रहे हैं दो हेतु के आधार पर उपलब्धि और विधि निषेध समाचार शास्त्र के आधार पर अर्थोपाय साधेश उनको भी अर्थोपाय माने कूटस्त अद्वितीय वस्तु जो रूप जो अर्थ है उसका विवेक करने के लिए अद्वैत ब्रह्म का संबंधी विवेक उत्पादन करने के लिए उसको उपाय सा जाति ही देशिता और जन्मादि का उपदेश दिया गया है ताम ग्रहता इसलिए ताम तार जो है जाति को वे लोग भले ग्रहण करें वेदांत अभ्यास स्वयं अज्ञायाप्त विषय विवेको भविष्य की वेदांत का इस प्रकार का अभ्यास करते करते करते उनको विवेक ने दिन समझ में आ जाएगा वास्तव में जगत की उत्पत्ति हुई शुरू में यही अभ्यास करो ऐसी को लेकर के अभ्यास करेंगे पंचकोष विवेक करेंगे नहीं को लेकर वे सप्तान ब्राह्मण आदि को विचार करेंगे मैंने इसलिए दिया गया उसका विचार करते करते अभ्यास से, होता क्या है धीरे धीरे आप भी पहले जन्म का विचार किया उत्पत्ति का विचार, उस उत्पत्ति का ये अभ्यास के चिंतन के द्वारा क्या होता है कहते धीरे धीरे वो अज्वत आत्मशेक उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा भविष्य भविष्य में इस भाव से जन्म आदि के बारे में कदन किया गया है न तो परमार्थ बुद्धिया इसका यह नहीं है कि भाई जन्म जो कतन है वह पारमार्थिक है ये कथन करना अभिष्ट नहीं है ते तेई श्रोत्रिया बुद्धि अजाते है अजाति वस्तु वे जब श्रोत तो है ते ही श्रोत्रिया लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो पाए श्रोत तो है लेकिन वे ब्रह्मनिष्ठ नहीं है ते श्रोत्रिया वेद पाठ मात्र निर्दा न तो तत्तात्पर्य होगा आई ना इति तो बोध रोपित समझ करते हैं वे जो है ना वेद का पाठ तो कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं कर्म कांड के मंत्रों का पाठ कर रहे हैं के मंत्रों का पाठ कर रहे हैं समझ तो रहे हैं और लेकिन उसके अर्थ भी ग्रहण किया अर्थानुसार अभ्यास भी कर रहे हैं किन्तु तात्पर्य ग्रहण नहीं किया लक्ष्यार्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे इसलिए न तू तत्तापर्य आई को ग्रहण किया उसमें लेकर जन्म होता है वो रट लिया के आधार पर जन्म है तम जो आचार्थ लोग भेद है ही है लेकिन लक्ष्यार्थ का जो तात्पर्य है उसको ग्रहण नहीं कर पाया और क्या कर रहे हो आपात मानी प्रथम दृष्टि आपात जो सुनने वाला सीधे सीधे जो ग्रहण हो जाता है उसको कहते हैं प्रथम दृष्टि है वाचार्थ को आपातर्थ कहते हैं उतना ही मात्र का वह बोधीनो उतने मात्र का जानने वाले क्यों ऐसे जाते अजाते वस्तु ना इसे जो अजातवाद वाला जो वस्तु है कौन सा अद्वैत ब्रम उस वस्तु को सदा सुन करके ही सुन समझ ही नहीं पाते तो क्या करते सदा त्रश्यंती तो कहते हैं ऐसी जगह पाठ भी नहीं सुनेंगे छोड़कर भाग जाएंगे मेरे भाई ये तो बहुत बेकार बात है तुम बढ़ाई नहीं कुछ भी, तुम हो ही नहीं कैसे क्या फायदा और लोभी भी नहीं होते हैं कुछ को। फ्री में पुस्तक मिल रहा तो भागेंगे अनेक प्रकार के लोग होते काम क्रोध लो ये तो क्या यही तीन द्वार क्रोध लोभ ये द्वार गिरने का रास्ते गिर जाते तो हैं अरे एक ऐसी बात है बहुत बोल गलत बोलता है हमारे संप्रदाय हम है हमारे संप्रदा गुरु महाराज है हमारी सब परंपरा है सबको खाड़े के फेंक दिया उन्होंने ये ठीक नहीं है महात्मा ठीक पढ़ाते नहीं उनका प्रमुख ज्ञान नहीं है ऐसा निष्कर्ष ले लेते हैं और कहते इसलिए जाना नहीं चाहिए इसी प्रकार के लोग इनको कहते हैं फूल बुद्धि सदा त्रश्यंती आत्मनाशंबाना वो यही मानते मेरा ही नाश नहीं तो हमारे संप्रदाय का क्या नाश कर तो हमारा ही नाश कर राना ऐसा मानने लगते हैं तो हम ही आगा। आगा। आगा। आगा। तो नहीं रहते तो संप्रदाय क्या रहना चाहे